नमस्कार आप संडे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग आज विशेष पत्रकारों से बातें कर रहे हैं तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ महाराष्ट्र से दो पत्रकार आए हुए हैं शेखर पाचोरे और दिनेश हिवाले इन दोनों से हम लोग बात करेंगे और शेखर जी एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं और दिनेश जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और पिंपरी चिंचवड़ में अपनी सेवा दे रहे हैं न्यूज़ में तो टूआई इन दोनों से बातें करते हैं आप सभी की तरफ से दोनों का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद सर कैसे हैं आप बढ़िया सर <laughs> और मैं शेखर जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और मैं अपने इधर तीन साल से आ रहा है इधर तीन साल से आ रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे फौज में तो रहता है रूल लेकिन इधर का उधर का सेम रहता है फौज का रूल इधर का रूल सेम ही है अच्छा <laughs> बंदी है, है। अच्छा उधर भी भी वैसा है आने के नहीं, कुछ नहीं। नहीं। आने नहीं। वैसे है है इधर इधर में लगता आने करते हूँ एच डब्लू ऑफिस में काम करता हूँ आप पुना में, में पहला लो लो लो लो अभी पहला लोनौला में था अभी एक साल हो गया पुना में पोस्टिंग हो गए अभी पुना में स्थायी हो गए तो वहाँ पर एयरमैन में अच्छा अच्छा तो क्या क्या कारोबार रहता है आप लोगों का कैसा दिनचर्या रहता है सब अपना काम के ऊपर रहता है सब सब वैसा डिटेल करते वैसे आदमी डिटेल उठ जाती है काम पर सब सात छः साढ़े छः बजे ड्यूटी रहती है एक बजे ड्यूटी खत्म होती है तो वैसे सब लोग काम बताएंगे वैसे ऑफिस का वैसा करना पड़ता है नहीं। ओके शिखर जी धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और अभी दिनेश जी से जानना चाहेंगे दिनेश जी आपका स्वागत है और आप अपने बारे में बताइए थैंक यू पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस रेडियो मधुबन में हमें बुलाया उसके लिए आपका धन्य, धन्यवाद धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बेसिकली uh, मैंने मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है उसके बाद में मैंने डी बी एम कोर्स कम्प्लीट किया है और दो साल दो साल पहले मैंने मीडिया जर्नलिज्म किया टीम स्कूल से वैसे तो अभी फिलहाल फिलहाल तो मैं चार्टे ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड एक एजुकेशन इंडस्ट्री है वहाँ पर एज़ अ ब्रांच मैनेजर करके मैं सर्विस कर रहा हूँ मेरे घर में अ, मेरे एल्डर ब्रदर हैं दो सिस्टर्स हैं दो सिस्टर मैरिड हैं बड़ा भाई जो है वो बिरला जिसमें रिलायंस में एज ए सुपरवाइजर करके जॉब कर रहा है और अ, पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और पहली बार आके भी काफ़ी पीसफुल मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ आदमी तो है आदमी की काफ़ी सारी समस्या तो इसमें हो जाती लेकिन जैसे कहते हैं कि सूखा हुआ पीरियड होता है तो उसके पत्ते तो एक बार तो आ, एक ना एक दो एक दिन एक ना एक दिन तो उसे उससे पेड़ से अलग तो होना ही है तो आदमी के जीवन में भी कार्य ढेर सारी समस्याएं होती हैं यहाँ आने के बाद काफ़ी मुझे ऐसा इतना पीसफुल महसूस हुआ तो जो प्रॉब्लम थे जो समस्याएं थी कि उसके बारे में हम जो सोचते थे बार बार उसके बारे में सोचते थे लेकिन उस हर प्रॉब्लम का जो समाधान है उसका सोलूशन यहाँ आकर मुझे बुला काफ़ी खुश हुई मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ मेरे परिवार मेरे बड़ा भाई है आ, मेरे दो सिस्टर हैं और मेरी मम्मी है आ, मेरे पिताजी थे बट पिताजी लास्ट ईयर मेरे पिताजी गुजर गए हैं सो अभी बस अभी घर में दोनों दोनों सिस्टर मैरिड होने के वजह से बस एल्डर ब्रदर मैं और हम तीनों ही हमारे घर में हैं <laughs> जी जी आइए फिर से शेखर जी से जोड़ना चाहूँगा आपका फोर्थ में कैसे एंट्री हुआ किस तरह से नाइन्टी 95 में एयरफोर्स में भर्ती हो गया सिविल में लोनोला में उसके बाद ऐसा एक-एक अच्छे अच्छे हो गए नहीं नहीं इसमें आने का कैसे हुआ क्या पहले से सोच के रखा था नहीं पहले पोस्ट? से सोच ही नहीं रखा था एम्प्लॉयमेंट से भी भर्ती हो गया था उसके बाद कॉल आ गया जब भर्ती होने के बाद दो साल ऐसा हमारा छ महीना पहला वो टाइम प्रमोशन पीरियड का अभी दो साल का कर दिया है हम छ महीने बाद प्रमोशन हो गया उसके बाद अभी अच्छा चल रहा है सर्विस अभी दस ग्यारह साल बचा है <laughs> अच्छा आप पुणे में कितने समय से रह रहे हैं मना पुणे में बचपन से रह रहे हैं महापिता जी के उधर ही है हम्म हम्म हु। वहाँ के कुछ टूरिस्ट के बारे में बताइए टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताइए देखने जैसी जो चीजें हैं पुणे में वैसा बहुत कुछ है देखने के लिए सनौरवाड़ा है पर्वती है हमारा दगड़ू गणपति है हमारे में मौर्य गणपति है वैसा पूना में है बहुत कुछ देखने के ऐसा है लेकिन लोगों ने आना चाहिए उधर भी <laughs> आइए ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और दिनेश जी आप जैसे कि मीडिया के क्षेत्र में हैं तो अभी नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में या जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और आ, आ, कौन सी चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छी मैसेज लोगों तक पहुंचता है उसके बारे में बताएँ पहले देखा जाएगा तो दुनिया दुनिया दुनिया का जो स्पीड है दुनिया का स्पीड काफ़ी आगे है पहले ज़माने में आज अगर कोई न्यूज़ आती थी वो दूसरे दिन लोगों तक पहुंचती थी आज लोगों की जो जरूरत बनी है लोगों को जो भी चाहिए फास्टेज चाहिए जैसे कि कोई बच्चा अगर घर में आता है तो उसको अगर भूख लगती थे तो मम्मी इमिजिएट उसको मैगी बना के दे देती है तो रोटी बनने तक या दाल बनने तक उसके पास उतना संयम नहीं रहा नहीं। तो लोग भी चाहते कि जल्द से जल्द जल जो भी न्यूज होगी हम तक पहुँचें तो उसका तो उसका उसका बेनिफिट सबको हो रहा है दुनिया भर की खबरें लोगों तक तो लोगों के दिल तक लोगों के घर तक पहुँच रही है उसका अभी सोचने वाली बात है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में उसका पहला एग्जांपल होगा तो इंटरनेट अगर इंटरनेट नहीं होता एक दूसरे के पास कम्युनिटेट करने के लिए अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते तो इंटरनेट के माध्यम से दो दिल या दो आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दूसरा है दूसरी चीज़ जो है उसे हम कहते हैं कि वीडियो कॉल्स भले हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हो जो हमारे रिश्तेदार हो भले अमेरिका में हो लेकिन उन वीडियो कॉल द्वारा हम उनके साथ संवाद संवाद या बातें हम कर सकते।, कर सकते हैं। तो इतने दूर होने के बावजूद एक दूसरे का दु, दु, एक दूसरे को जुड़ने का जो मीडिया बना वो है दूसरा दूसरी चीज़ उसे हम कहते हैं वीडियो कॉल तीसरी बात मुझे बताना होगा टेक्नोलॉजी का कि यूट्यूब हर आदमी की हर आदमी को खुद को एक्सपोज करने एक्सपोज करना चाहता है और यूट्यूब ये ऐसा मीडिया बन गया है कि जिससे आदमी अपने अंदर की जो भी खूबियाँ होगी या उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट कर सकता है ये है तीसरा अपना यूट्यूब वाला तो इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सअप कॉल के दौरान जो टेक्नोलॉजी बनी है जो डेवलप हो रही है उससे दुनिया काफ़ी नज़दीक आ चुकी है भले अपना आदमी हो जो हमें लगता है कि वो अमेरिका में है लेकिन ये टेक्नोलॉजी का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि हम दूर नहीं काफ़ी करीब हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं वैसे ही प्रिंट मीडिया में उतने बेनिफिट हो रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ हो या जो भी इंसिडेंट होता है तो इमीजिएट विन सेकंड्स में उस चीज़ को लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं दिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इंटरनेट के वजह से चीज़ें जो है बहुत आसान हो गया है और दूरियां कम हो गई हैं फिर से मैं शेखर जी से आपको जोड़ना चाहूँगा शेखर जी आप अपने आप को तनाव से मुक्त रहने के लिए कैसे कौन सी संगीत या म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या फिर क्या करते हैं नहीं हमारा खुद का ही बिजनेस से बजने का उसके हम बजने का हमारा खुद का ए, हम पुना में साठ साल से सत्रह साल से बजा रहे सने, जोगड़ा हम पहले से बजे थे उसके लिए संगीत हमारा खुद का ही अच्छा, बजे थे अभी भी बजाता हूँ मेरे बात मेरा बच्चा भी बजता हु घर में हमारे सब बजे थे ऐसा कुछ नहीं संगीत हमारा बचपन से ही खानदानी पेश है तो कोई गीत हिंदी या मराठी जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताएंगे तो नहीं आ सकता <laughs> <laughs> दिनेश जी मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के साथ कैसा है रिलेशनशिप संगीत के साथ तो संगीत मुझे सुनना सुनना पसंद है कभी कभार गुनगुनाता गुनगुना भी लेता हूँ मैं तो कौन से गीत आप ज़्यादा गुनगुनाते हैं उसके बारे में बताइए गीत तो संगीत तो वही होता है भले वो संगीत पुराना हो या नया हो संगीत वही होता है जो संगीत दिल को लुभाता है दिल को छू जाता है तो एक फेवरेट सॉन्ग जो है मेरा जो जिससे काफ़ी संगीत में वो उस सेंटेंस में मीनिंग भी है उस संगीत का उस तो वही दो लाइन में आपको गुनगुना चाहूँगा हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाव है, कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल जी भर जियो जो है समान कल हो ना हो क्या बात है बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गीत सुनकर खुशी हुई होगी और जाते जाते अब मैं फिर से शेखर जी से जोड़ना चाहूँगा एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप हम इधर से अभी पुणे में जाएंगे तो सब लोगों ने शिव बाबा का ध्यान देना चाहिए <laughs> आजकल के जमाने में शिव बाबा का ध्यान भगवान का ध्यान देना चाहिए आजकल आजकल लड़के लोग भटक रहे हैं उधर उधर तो भगवान के पास जाना चाहिए <laughs> उनका नमन वमन पैर पढ़ना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में आज के ज़माने में वो करेंगे वही लाइफ में सेटल हो जाएगा जी चलिए शेखर जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि जो भी युवा साथी हैं या जो भी लोग हैं आज के समय में जितना ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है उसमें मेडिटेशन ध्यान धारणा करना बहुत ज़रूरी है और जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके जीवन में शांति आएगी और दिनेश जी जाते जाते आप क्या बताना चाहेंगे मैं तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भगवान ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो जिंदगी तो हमें जीने के लिए दिए है खोने के लिए नहीं हर चीज़ में देखते हैं कि हम हर हर आदमी को मानसिक तनाव में होता है लेकिन तनाव तनाव तभी तो होता है कि आदमी काम ही वैसे करते हैं तो उस उस काम के वजह से तनाव तो होगा ही तो मैं तो यहाँ से सभी को सभी दर्शकों को जो सुनने वाले उनको सबको कहना चाहूँगा कि उस टाइप का काम ही मत कीजिए कि जिससे आप पर वो तनाव बने या आप तनाव में रहें और ज़िंदगी जीने दिए जीने के लिए भगवान ने दिए उसे हँसते हुए मुस्कुरावते हमें जीना ज़रूरी है और हर चीज़ में हर चीज़ में एक सुख आनंद और सौंदर्य छुपा होता है तो उसे उसे उसे लेने की क्षमता हम पर होनी चाहिए अगर मटके में तो पानी भरा है लेकिन पहले पुराने ज़माने के कब्बे ने देखे तो वो हर पत्थर डालकर वो पानी ऊपर आता था अभी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रॉ डालकर ही पानी <laughs> पी जाता है तो मैं यही बताऊँगा दर्शकों को और कि बस हर चीज़ में शांति सुख और समाधान छुपा हुआ है उसे सक करना सीखो हम्म, धन्यवाद चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों में सुख भी छुपा हुआ है अगर सुख शांति की तरफ आपका ध्यान है तो आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और उसको जीवन में अप्लाई करते हुए अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ें बहुत ही प्यारा समय से चलिए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ शेखर जी और दिनेश जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अपने विचारों को शेयर किया हमारे साथ तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते, नमस्ते। चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए है रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा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 जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे सब हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समय